न न नापा मृत्यु जीवती ना ना ना कचन इतरे तो जीव उपासस्रृत अन्न देखना क्यन मर्त्य न जीवती आपान्य न जीवती आपानू इतरे जीवती यस्त उपहसृत तो इतरेण जीवती यौ उपहसृत कशन कोय मर्ता कर्थ है प्राणी कोई प्राणी ध्यान देना लोक में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति प्राण और अपान से जीवित रहता है यदि प्राण का संचार ना हो तो भी मर जाएगा अपान वायु का संचरण ना हो रुक जाए तो भी मर जाएगा तो प्राण और अपान के ठीक रहने से व्यक्ति जीवित रहता है तो जीवन का हेतु तो क्या है प्राण और अपान यही मानते हैं लोक में पर कहती है कश्चन मरत्या की कोई ही प्राणी प्राणेन कर से प्राणवायु न कोई प्राणी प्राणवायु से जीवित नहीं रहता है प्राणवायु से जीवित अपने और अपान वायु से जीवित नहीं रहता न जीवती को यहाँ भी जोड़ लेना ऐसा लगाना क्वेश्चन वर्त्या प्राणी न कोई प्राणी प्राणवायु से जीवित नहीं रहता अपाना और अपान वायु से जीवित नहीं रहता तो किससे जीवित रहता है सू का किन्तु इतरण जीवंती किन्तु अन्य के द्वारा जीवित रहते हैं प्राणी अन्य के द्वारा जीवित जीवंती को कुछ है ना किंतु सभी प्राणी अन्य के द्वारा जीवित रहते हैं सभी प्राणी अन्य के द्वारा अन्य कौन है तो बताते हैं यशमिन जिसमे तो कर है ये दोनों कौन प्राण और अफान जिसमें प्राण और रफान आश्रय पाए हैं, कि जिसमें प्राण और रफान आश्रय पाए जिसमें प्राण और अफान ने आश्रय पाया है मतलब जिसमें प्राण और अफान स्थित हैं, जिसमें प्राण और रफान ने आश्रय को पाया है मतलब प्राण और अफान का भी जीवन जिनके अधीन है प्राण और रफान का भी जीवन जिनके अधीन है उसके द्वारा ही प्राणी जीवित रहता है तो प्राण और किसके अधीन है हाँ तो प्राण और जिसने आश्रय दिया है तो उसके द्वारा ही प्राणी जीवित रहते हैं प्राण उफान के द्वारा जीवित नहीं रहते हैं तो फिर भोजन और औसध तो की बात ही क्या है है ना तो ना कोई भोजन से जीवित रहता है ना कोई औसत से जीवित रहता है किसके द्वारा जीवित रहते हैं परमात्मा के द्वारा ये समझिए ऐसा औसत से जीवित थोड़ा से रहता है परमात्मा से जीवित रहता है ऐसे ही कैसे है नहीं, खाने नहीं ऐसा कोई ऐसा नहीं कह रही न खाने को वो जीवित परमात्मा की बल से है ऐसा भरोसा रखो नहीं भरोसा भगवान का शुरू है औसत का कोई नहीं माँ तो भगवान का है औसत तो भी यदि किसी ने ठीक करती तो है तो भगवान के प्रभाव से भी ठीक करती है तो प्रभाव भगवान का ही औसत में भी यदि कुछ प्रभाव दिखाई दे तो भी भगवान का ही प्रभाव है समझ में कोई भगवान का प्रभाव से हाँ हाँ रोग निवारण यहाँ तो जीवन की बात आई है ना यहाँ बात जीवन की आई है चलिए यहाँ आई तो क्या आगे बीमार होकर के लोग सौ साल जीवित रहते हैं है ना बीमार होकर के बहुत लोग बीस पल पड़े रहते हैं तो भगवान के द्वारा जीवित रहते है औसत जीवन में हेतु नहीं है रोग निवारण में हेतु होती है भगवान के द्वारा वो भी ठीक है मतलब औसत रोग निवारण में हेतु होती परमात्मा के द्वारा और जीवित रहने में तो हेतु है ही नहीं बिल्कुल आगे देखेंगे तो अब देखना प्राण और अपान का जो आश्रय है उसके द्वारा ही सब जीवित रहते हैं के नो अपनिषद में इसीलिए क्या कहा था प्राण से प्राण परमात्मा को क्या कहा था प्राण का प्राण हाँ प्राण को भी वो जीवन प्रदान करने वाले हैं है। नहीं ना पानी न मरतो जीवती कश न इतरे तो जीव्रिती नापान मर्त्य जीवती कचन इतरे तो जीव उपासश्रित कर्त्य न तु जीवन्ति यस्मिन् न जीवती कश्चन मरत्या न जीवती अपने कश्चन मरत्या मरत्या कैसे प्राणी कोई प्राणी प्राणेन न जीवती प्राण वायु से जीवित नहीं रहता अपने न अपान वायु से जीवित नहीं रहता तू विण जीवंती किंतु इन दोनों से भिंड के द्वारा जीवित रहता है प्राण और अपान से भिन्न के द्वारा जीवित रहता है किन्तु भिन्न अन्य के द्वारा जीवित रहता अन्न को नोरय पाया है भाष्य में लिखेंगे औतरणिका परमात्मा परमात्मा की महिमानम के साथ अनुय परमात्मा की महिमा को कहते हैं कैसी महिमा सर्व प्राणी प्राणन हेतुत्व रूपम महिमानम सभी प्राणियों के प्राणन का हेतु सभी प्राणियों के मतलब सभी प्राणियों के जीवन का हेतु सभी प्राणियों के हाँ जीवन का हेतु कौन है, आ, है परमात्मा तो जीवन हेतु तो किसका होगा लग जाएगा प्राणन कर रहे जीवन सभी प्राणियों के जीवन का हेतु है तू? परमात्मा तो जीवन हेतु प्राणन हेतुत्व किसका होगा परमात्मा का प्राणन हेतुत्व रूप में ही मां की परमात्मा की सभी प्राणियों के जीवन हेतु तो रूप महिमा को कहते हैं न प्राणे नीवतना जीवंती स्पष्ट अर्था है किसके द्वारा जीवित रहते हैं जस्मिन काश्रित मतलब जिसमें प्राण और अपान ने आश्रय पाया है अर्थात जिसके अधीन प्राण और अपान का भी, भी जीवन है मतलब जिसके अधीन जिस परमात्मा के अधीन प्राण और अफान का भी जीवन है तब से कह लेंगे हाँ जिसके अधीन प्राण और प्राण का भी जीवन है उसके अधीन ही उस परमात्मा की अधीन ही सभी प्राणियों का जीवन है सर्वे सामर्थ्याणक में आया है की या प्राणेन प्राणिति जो प्राण से लोगों को जीवन धारण कराता है तो प्राण को भी शरीर में वही रखने वाला है तो हेतु तो परमात्मा ही हुआ ना है ना प्राणों का भी संचरण व्यवस्थित उसके ऊपर ही है और नई व्यवस्थित संचरण हो तो भी जीवन धारण उसी से होता है वो जब तक चाहेगा तब तक जीवन रखेगा ऐसा चलिए हंतता इदम प्रवक्षा गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा मरण प्राप्ते आत्मा भवति गौतम हंत प्रवक्षा गुह्य ब्रह्म सनातन यथा च मरण प्राप्त आत्मा गौतम गौतम संबुदीकर गौतम हंत गौतम हतम सनातन गुह्यम ब्रह्म ते प्रवक्षा ते पद छेद करना ते गौतम हंत इदम सनातनं ब्रह्म ते प्रवक्ष क्या मरणं प्राप्त आत्मा यथा गौवती क्या मरणम प्राप्त आत्मा यथा गये गौतम संबोधन है गौतम के कुल में उत्पन्न होने से नचकेता का नाम हुआ गौतम गौतम करते हैं नचकेता हंत करते हैं की प्रसन्नता है या हर्ष है मुझे हर्ष हर है मुझे हर्ष है प्रसन्नता है क्या सो तो बताते हैं इदम सनातनम गुयम ब्रह्म इस सनातन गोपनीय ब्रह्म का सनातन कहते हैं सदा भवा सनातना सदा रहने वाले को क्या कहते हैं सनातन ब्रह्म सदा रहता है तो ब्रह्म को क्या कहा गया सनातन की हे गौतम मुझे प्रसन्नता है कि इनम सनातनम इस सनातन गोजम करते रहस्यम इस सनातन रहस्य भूत ब्रह्म का जो रहस्य है वो सबके सामने नहीं कहा जाता है ना तो ब्रह्म ने सबसे बड़ा रास्ता इस सनातन रहस्य ब्रह्म को तेरे लिए कहूंगा इस रहस्य सनातन ब्रह्म को मैं तेरे लिए कहूंगा है ना तेरे लिए कहूंगा पहले कह चुके तो और कहेंगे और कहेंगे ये मतलब कहेंगे, है पुनः कहेंगे क्या मरणम प्राप्त आत्मा यथा भगवती और मृत्यु को प्राप्त होकर आत्मा जैसे रहती है मृत्यु को प्राप्त होकर आत्मा जैसे रहती है तो यहाँ भी जोड़ लेना प्रवक उसे भी कहूँगा उसे भी सनातन गोपनी ब्रह्म को कहेंगे और मर करके आत्मा जैसे रहती है उसको भी कहेंगे तो हर्षित क्यों हर्षित हो रहे हैं नचकेता को उपदेश देख नचकेता को उपदेश सुनते देखकर कर को उपदेश सुनते देख के धर्मराज अत्यंत हर्षित हो रहे हैं और फिर प्रकार अंतर से उपदेश करना चाहते हैं क्यों हर्षित हो रहे हैं क्योंकि उत्तम अधिकारी है और वो किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं हुआ इसलिए कहते हैं मुझे गीता में न हंत थे प्रवक्ष्यामी दिव्य हाथ दिव्यात्म विभूत है ना है सूचा वो भी है, भगवान भगवान को प्रसन्नता प्रसन्नता और का वक्ष गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथाचाम मरण प्राप्त आत्मा गौतम ते ते ते करना गौतम हंत सनातनम सनातनम गुयम गुयम ब्रह्म ब्रह्म प्रवक्षा क्या मरणम प्राप्त आत्मा यथावती हे गौतम हे गौतम हंत मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इधम सनातनम गुयम यम ब्रह्म इस सनातन गोकनीय ब्रह्म को मैं तेरे लिए कहूंगा कि सनातन गोपनीय ब्रह्म का मैं तेरे लिए उपदेश करूंगा और क्या करेंगे क्या मरणम प्राप्त या ने अर्थ किया है मरणम है ना और मोक्ष को प्राप्त करके आत्मा जैसे रहती है यथा कर जिस प्रकार से विशिष्ट होकर रहती है और मोक्ष को प्राप्त करके आत्मा जिस प्रकार से विशिष्ट होकर के रहती है उसे भी कहूंगा भाष में हंत था इतम प्रोक्ष गुयम ब्रह्म सनातनम गुयम करते अति रहस्यम अति रहस्यम करते अत्यंत गोपनीय अत्यंत गोपनीय सनातन ब्रह्म को तेरे लिए फिर कहूंगा फिर भी कहूंगा हंत इति स्वगतम आश्चर्य हंत यह जो है स्वागत मतलब अपने में होने वाले आश्चर्य में है अपने में होने वाले आश्चर्य में है मतलब हाँ ये आश्चर्य अर्थ मान रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है ना हाँ गौतम को नश्चियता को देकर इनको आश्चर्य हो रहा है क्यों बहुत अच्छा है ऐसा यथाणम प्राप्त आत्मा भौतिक गौतम उत्म। एक गौतम आत्मा मरणम कर प्राप्त करके जिस प्रकार से विशिष्ट होकर रहता है वैसा फिर भी राग आदि अनुभ उपदेश योग्यय मोक्ष हुए राग आदि से रहित राग आदि से मतलब राग आदि से व्यसित न होने वाले या राग आदि से पीड़ित न होने वाले यह अर्थ है राग आदि से पीड़ित न होने वाले उपदेश के योग्य तुभ्य मोक्ष को कहूंगा यह अर्थ है लग जाएगा रागादि रागादि से रागादी से दोस्तों तो राग आदि राहूंगा ऐसा अर्थ है तो, योनि मन में प्रबध्यंत शरीर देना स्थाणु मन ने अनुसंति यथा कर्म यथा श्रुतम यहाँ दो बातें छठवे मंत्र में कही थी धर्मराज ने कि सनातन गोपनीय ब्रह्म का उपदेश करेंगे और को प्राप्त होकर आत्मा जैसे रहती है उसे कहेंगे तो सनातन गोपनीय ब्रह्म का उपदेश पहले कहा है करने को और के बाद आत्मा की स्थिति को कहने के लिए बाद में कहा है तो दो बातें हो गयी ना है क्या सूची कटाई न्याय जानते हैं सूची और कटा है। सुई और कड़ा ही यदि दोनों मरण प्राप्त आत्मा यथा भगवती उसको पहले करेंगे योनिम अन्य प्रसिद्वा स्थानुम अन्य अनुसंति यथा कर्म यथात अन्य दहीना अन्य देना यथा कर्म यथा श्रुतम शरीर अन्य यथा कर्म यथा यथाश्रुतम शरीरत्वाय योनि प्रपद्यन्ते अन्य स्थानुम अनुसंति अन्य स्थान अनुसंति लगाइए अन्य कर् लगा अन्य कौन कर परमात्मा के श्रवण मननादि से रहित परमात्मा के श्रवण मननादि से विमुख देह हरी मनुष्य परमात्मा के श्रवण आदि कैसे परमात्मा के श्रवण आदि से किसका यथा कर्म यथाश्रुतम यथाकर्म यथाश्रुतम यथाकर्म का कर अर्थ है कर्म के अनुसार और यथाश्रुतम जब का अर्थ हो गया फिर काम उपासना के अनुसार है काम उपासना समझते है सकाम भाव से किया जाने वाला उपासना परमात्मा के श्रवण आदि से रहित मनुष्य मर कर मरकर जो लेना मनुष्य हाँ परमात्मा के श्रवण आदि से रहित मनुष्य मरकर यथा कर्म कर्म के अनुसार और यथाश्रतम काम काम उपासना के अनुसार शरीरत्वाय योनिं प्रपद्यंते शरीरत्वाय करते नूतन शरीर धारण करने के लिए योनि प्रपद्यंते मनुष्यदि योनियों को प्राप्त होते हैं मनुष्यदि योनियों को शरीर धारण करने के लिए मनुष्यदि योनियों को प्राप्त होते हैं शरीर धारण करने के लिए मनुष्यदि योनि को प्राप्त करते हैं किसके अनुसार कर्म के अनुसार और काम उपासना के अनुसार मतलब जैसा व्यक्ति जीवन भर पूर्ण पाप रूप कर्म करता है और जैसी काम निष्काम उपासना तो क्या है कि वो भगवान से मिला देगी और सांसारिक फलों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से जो उपासना की गई है ना उसका इस जन्म में फल नहीं मिला अगले जन्म में मिलेगा है ना काम भाव से उपासना लोग करते हैं नहीं देखा फल नहीं दिखाई देता तो कभी आगे होगा तो कर्म के अनुसार और उपासना के अनुसार शरीर धारण करने के लिए मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं अच्छे कर्म है तो अच्छी योनि को प्राप्त करेंगे और बुरे कर्म है तो निम्न योनि को प्राप्त करेंगे लग जाएगा अन्य स्थानु अन अन्य कर अन्य मनुष्य ये स्वर्ण मनादि से रहित थे और अन्य कार अन्य मनुष्य ये उनसे भी निकृष्ट है अन्य अन्य मनुष्य स्थान अनुसंति की अनुकर्थ मृत्यु के पश्चात आदि शरीर को संयंत्र करते हैं अन्य मनुष्य शरीरों को प्राप्त करते हैं स्थावर शरीर वृक्ष शरीर स्थावर शरीर का क्या अर्थ है हाँ ये उनसे भी निम्न लोग है ये ध्यान देना की देवता शरीर और मनुष्य शरीर की प्राप्ति शुभकर्मों से है और उसकी अपेक्षा पशु शरीर देवता से और मनुष्य की अपेक्षा तुक्ष क्या है पशु शरीर और पशु से तुक्ष आपका क्या है ये कीट पतंगे कीट और इनसे भी तुक्ष क्या है स्थावत वृक्ष और इनसे भी तुक्ष क्या है पर्वत मतलब चेतना को लेकर के ज्ञान के विकास को लेकर ये कहा जाता है जैसे बोध जिसमें है ना वो थोड़ा उच्च कर्मो का फल है बोध नहीं है निम्न कर्मों का फल ऐसा मतलब होगा अब देखो यहाँ पर कि ये सब किसको होता है जो श्रवण मनन आदि करते हैं वे तो उपासना करके मुक्त हो जाते हैं जो श्रवण आदि से रहित हैं उनके लिए ऐसा कहा गया हम आत्मा मंतव्यो निष्टव्य इस प्रकार मोक्ष के साधन रूप से श्रवण मनन निधासन कहे गए हैं तो जो उपासना करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं नहीं तो क्या है की मरकर कर्म और काम उपासना के अनुसार मनुष्य काम हाँ कर्म और काम उपासना के अनुसार शरीर धारण करने के लिए मनुष्य अधि योनी को प्राप्त करते हैं अब देखना और देखिए इसमें बृहद की एक श्रुति दी हुई है तम विद्या कर्मणी समन्वा रवेते पूर्व प्रज्ञा मिला तम का हो जाएगा जो उत्क्रमण करने वाली आत्मा का जो शरीर से उत्क्रमण करने वाली आत्मा है ना जो तो मरने निकलने वाली आत्मा है बातें कम करते हैं शरीर से उत्क्रमण करने वाली आत्मा का विद्या और कर्म अनुसरण करते हैं कौन अनुसरण करते हैं विद्या और विद्या करते हैं कर्म काम उपासना और कर्म उसका अनुसरण करते हैं मतलब उसके साथ लग जाते हैं उसके साथ जाते हैं देश से उत्क्रण करने वाली आत्मा का अनुसरण कौन करते हैं कर्म और काम उपासना ये उसका अनुसरण करेंगे मतलब देश निकलने पर उसके साथ साथ चले जाएंगे कर्म प्रग्या, और क्या पूर्व प्रज्ञा और पूर्व प्रज्ञा हो जाएगा यहाँ पर पूर्व संस्कार पूर्व okay. संस्कार भी साथ जाता है तो ध्यान देना काम उपासना हो गया ना कि जैसी जिस इस भाव से उपासना की है भगवान की आराधना की है और कर्म जो पाप पूर्ण रूप कर्म किए हैं और पूर्व प्रज्ञा कर पूर्व संस्कार संस्कार भी साथ उसके जाते हैं देखो मनुष्य मर करके बिल्ली बनेगा तो कूदेगा पेड़ पर पे चढ़ेगा बंदर बन गया तो कूदेगा पूर्व शरीर मनुष्य शरीर से काम करता था नहीं करता था तो देखना ये सृष्टि चक्र चक्रनादी है कभी ना कभी वो बानर बना था तो वो संस्कार उसके अंदर भी बैठा हुआ है और बंदर शरीर मिलते ही वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है और बंदर के बच्चा कूदने लगता है चाहे जितने जन्मों के व्यवधान के बाद हुआ योनि प्राप्त हो संस्कार उस शरीर के उसी में उद्बुद्ध हो जाते हैं तो सब काम होने लगता है वैसे ही करना लगता है इसलिए कहते हैं पूर्व संस्कार भी जाते हैं साथ में जैसे भी मतलब जैसे भी संस्कार हैं इस जन्म में जो व्यक्ति जैसे कि ये प्रबल संस्कार है ना जिसके तो वो भी साथ चले जाएंगे संस्कार समझते है हैं ना अनुभव जन सती स्मृति हेतुत्व है अनुभव से जन न स्मृति का हेतु वो भी साथ जाते हैं पता संस्कार अनुभव से जन न स्मृति का हेतु है ये भी संस्कार साथ जाते हैं ये संस्कार क्या है ज्ञान के संस्कार है ये संस्कार कैसे कर्म से तो पूर्ण पापरूप कर्म रहे और ये ज्ञान के संस्कार भी जाते हैं वही समझ हो जाती है अच्छा अब ये देखो यहाँ पर ये छांदो श्रुति है ना तर या ये रमणी चरणा है जो रमणी आचरण करने वाले होते हैं कैसे होते हैं रमणी आचरण करने वाले होते हैं मतलब पूर्ण कर्म करने वाले होते हैं वो पूर्ण योनि को प्राप्त होते हैं ब्राह्मण योनि योनि बायस योनि और जो निम्न आचरण करने वाले होते हैं तो निम्न योनि को प्राप्त करते हैं कुत्ता योनि शुकर योनी या चंडाल योनी ऐसे निम्न योनियों को प्राप्त होते हैं गीता में क्या आया है हाँ hmm. इसके पहले स्त्रो इस परी इसके पहले क्या है पहले बोलो तो कुछ नहीं बताओ बढ़ाना चाहता हूँ उसको लेकर नहीं कुछ ये यहां। ये है ना यहीं पर कि जो पाप योनी है कहने भगवान तो समदर्शी हैं वो स्त्री को पाप योनी क्यों कहते है ना तो पाप योनी मतलब ऐसा समझना, स्त्री शूद्र को पाप योनी कहा है कि ऐसा जो मानसिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक श्रम करने वाले को क्या होता है ज्यादा कष्ट होता है शारीरिक श्रम ज्यादा करने वाले को ज्यादा कष्ट होता है और ज्यादा कष्ट किसका फल है पाप का फल है और स्त्री शरीर की ऐसी संरचना होती है की मनुष्य शरीर की अपेक्षा उसको कष्ट ज्यादा होता है त्रसो के समय बहुत पीड़ा होती है और उसके भी क्या है वो मासिक के समय भी काफी व्यथित रहती हैं उनको शारीरिक कष्ट भी होता है इसलिए कहा है पाप युग का फल नहीं तो भगवान समर्शी है और कोई कारण नहीं है, है ना ऐसा वो दृष्ट कारण है ऐसा मान लिया गया उससे ही कारण है अच्छा मतलब जिससे क्या है कि परमात्मा का चिंतन ना हो जिस शरीर से परमात्मा चिंतन न हो शुभ कर्म ना हो वही ज्यादा पाप का फल है मान चाहिए है ना भगवत भजन जिससे हो वही ठीक है कार्क सिंधी को कहुआ का शरीर स्त्री था तो भगवान का भजन हो रहा था उससे जे के जय पर स्वार्थ हुई बोलो, स्वागत हो ना बोल। जिसको जिसका जिससे स्वार्थ होता है उसको वही अच्छा लगता है, तो से वो भजन हुआ तो वही अच्छा लगा मतलब ये है कि यहाँ कहने का इतना ही तात्पर्य है कि कर्म और काम तथा पूर्ण संस्कार ये साथ कहते हैं है ना जिनके अनुसार ही उसको सब करता है तो मर करके आत्मा जैसे रहती है वो बता दिया ठीक है और यहाँ मर करके किस आत्मा के लिए बताया गया जो श्रवण मनन नहीं करती है उसके लिए ये सब कहा गया योगे प्रबंधन थे शरीर स्थान अनुसंती यथा कर्म यथा श्रुतम योनि अन्नेपद्य शरीर अन्ने कर्म यथात अन्नेपद्य अन्ने प्रपद्यन्ते प्रपद्य अन्य देहिना यथा कर्म यथा स्वा योनि प्रपद्यंते ऐसा करना पड़ेगा क्या अन्य देहिना यथा कर्म यथा शरीर स्वा योनि प्रपद्यंते अन्य अनु अन्य स्थान अनुसंती अन्य करते अन्य अन्य कोम श्रवण मनन्यसम से रहे परमात्मा का श्रवण आदि न करने वाले प्राणी देहिना करते प्राणी परमात्मा का श्रवण न करने वाले मनुष्य क्यों मनुष्य कर्म योनि है इसके बाद ही ऐसा होगा मनुष्य शरीर से जो तो कर्म करता है व्यक्ति उसको भोगने के लिए प्राप्त होती है अब पशु यदि किसी को मार देता है ना जान से फिर किसी को खा जाता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता है क्यों तो, तो भोग भी हो रही है ना वो कर्मों का फल भोग रहा है और पशु किसी का उपकार भी कर दे तो उसको पूर्ण भी नहीं मिलता है तो मनुष्य तो को सोच समझ के चलना चाहिए यह सोचना चाहिए जानवर हमको सताता है तो हम इसको मारें वो तो बेचारा जानता नहीं है भोग यो है कर्म कर्मी है ही नहीं है तो दोष सब पूरा पूरा मनुष्य को शुभ कर्म का फल भी मनुष्य को है और अशुभ कर्म का फल भी मनुष्य को है इसलिए तो मनुष्य को बहुत सोच समझ के करना चाहिए चलना चाहिए वही नहीं है कुछ नहीं करना क्या तो तो नहीं? ना मारना उचित नहीं प्राणी को बैठना नहीं मारना चाहिए तुम्हे को पकड़ कर देख दो मारना तो नहीं चाहिए मारोगे <laughs> तो पाप लगेगा सुबह तो का फल भोग के लिए आपके घर में जन्म आ गया तो फल भोग रहा है तो आपको तो सुबह तो तो तो को कोई पाप नहीं लगेगा दो रख तो बार बार खाएगा चलिए आगे देखेंगे ये लग जाएगा यहाँ पर क्या है कि अन्य परमात्मा के श्रवण आदि से रहित तो मनुष्य कि पूर्व कर्म और पूर्व पूर कर्म और काम उपासना के अनुसार विविध योनियों को प्राप्त करते हैं विविध योनियों को प्राप्त करते हैं अन्य का मतलब हुआ कि अन्य मनुष्य स्थानुम कर स्थावर शरीर की प्राप्ति के लिए स्थावर शरीर की स्थावर और पर्वत दोनों लेना यहाँ पर स्थावर और पर्वत शरीर की प्राप्ति के लिए स्थावर और पर्वत शरीर को अनुकर से मृत्यु के बाद संयंत्रिक प्राप्त करते हैं अन्य मनुष्य स्थावर और पर्वत शरीर को मृत्यु के पश्चात प्राप्त करते हैं संयंत्रिकार से प्राप्त करते हैं भक्त में अधिकारी विशेष निर्देश परिणाम हंत सूचित अर्थम विवरण होती यह अधिकारी विशेष के निर्देश का बोधक है प्रसन्नता सबको देख कर के नहीं होती है अधिकारी विशेष को देख कर क्या हो रही है प्रसन्नता हंत के वाक्य किसका तो बोधक है अधिकारी विशेष के निर्देश का बोधक है, हंत है? है।, है या अधिकारी विशेष का निर्देशक है अधिकारी विशेष का निर्देश करने वाला है या अधिकारी विशेष का सूचक है हंत के इस अधिकारी विशेष के सूचक अधिकारी विशेष के सूचक वाक्य से निर्देशक अथवा सूचक वाक्य से सूचित अर्थ को सूचित अर्थ की व्याख्या करते हैं सूचित अर्थ की हंत के इस अधिकारी विशेष के सूचक के वाक्य से अधिकारी विशेष के सूचक वाक्य से सूचित अर्थ की व्याख्या करते हैं सूचित अर्थ की व्याख्या करते हैं लगाइए योनि मन ने तो व्याख्या सूची अर्थ को विस्तार से कहते हैं व्याख्या करते हैं तो कौन कर रहा है व्याख्या वही धर्मराज पहले व्याख्यान कर रहे हैं ना सूची को हाँ, कहते हैं चलिए हंतता पहले आया था ना हंतता किस मंत्र में था छठवे में अब उसी की व्याख्या सातवे में हो गई लग गया हंत के छठवे में आया था ना तो ये सूचक वाक्य से सूचित अर्थ की व्याख्या किसने की गई सातवें में ठीक है व्याख्या खुद कर दी धर्मराधि ने भाषण में देखेंगे परमात्म तत्व श्रवण विमुख परमात्म तत्व के श्रवण मनन जो है मनन आदि तो तो आप अन्य कर भिन्न। तो से अन्न अन्न मतलब भिन्न किससे भिन्न त्वन सदृशा की आपसे भिन्न आपसे किससे भिन्न नशियता से भिन्न नशियता से कह रहे हैं भी करते हैं तुमसे असमानता रखने वाले है ना तेरे असमान धारण करने, करने के लिए ब्राह्मण आदि योनि को प्राप्त करते हैं योनिंत हो गया तो अर... प्राप्त नहीं करेंगे वो तो उपासक है ना तो श्रवण आदि से मुख के लिए कहा जा रहा है तो श्रवण कर रहा है सुखे हो जाएगा वो श्रवण कर रहा है निश्चित से भगवान का कर रहा है वो भी तो एक जन्म में मुक्त हो उत्तम अधिकारी है इतना वैराग्य है इतना वो है तो ग्रामा होने का मतलब हो ही जाता क्या श्रवण में लगा हुआ है हट नहीं गया पूर्ण जन्म में जो तो श्रवण आदि किया था उपासना तो पूर्ण नहीं हुई ना अब नूतन शरीर मिल गया तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मतलब क्या है की श्रवण आदि से क्या हुआ एक मिनट यदि श्रवण मदन ठीक कर रहा तो शरीर मिलने की संभावना नहीं है इस आधार से कहा गया मनन उपास ने कर रहा है तो नूत शरीर प्राप्ति की संभावना नहीं है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है तो बीस सदृश का है ना कि आपसे असमान आपसे असमान और जो तो उसके समान है नक्षेता के वो उनको नहीं मिलेगा श्रवण मनन आदि करने वाले में तो क्वालिटी होती है ना उत्तर ठीक है ठीक है ठीक है कुछ जिसका जिसका प्रतिबंधकारत है तो नया शरीर मिल जाएगा तो नया शरीर मिलने मतलब तो, तो हो हटना विमुखा ऐसा ना, ना, ऐसा नहीं है विमुख तो पहले कह रहे हैं ना बाद में हो जाएगा नहीं पहले मतलब यदि साधना पूर्ण नहीं हुई है तब ऐसा समझ ले होना होगा ऐसा मतलब नहीं है नूतन से लोग साधना करते हैं पूर्ण शरीर से जितनी साधना हो पाती है जो अधूरी रह जाती है अगले जन्म में लोग शुरू कर हैं बहुत लोगों को देखा होगा घर का काम करते करते थक करके सो जाते हैं और जब ही उस काम को शुरू कर देते हैं तो घर में काम करने वाली माताएं हैं ना काम करते करते थक के सो गई उठते ही फिर वो काम शुरू कर देती हैं तो ऐसे ही जो व्यक्ति तत्परता है वैसे भजन करते हैं भगवान की प्राप्ति का और वो भजन पूरा नहीं हो सका साधना पूरी नहीं हो सकी मर गए तो जन्म लेते ही वो भजन शुरू कर देते हैं तो किसी को भी अदीन नहीं रहते हैं वो कहीं न संस्कार साथ वो भजन करते रहते हैं जब जब बाधा बनेगी तो बचपन से छोड़कर ऐसा लिए लिए है, है। अच्छा जी आगे देखेंगे हाँ यहाँ पर है की आपसे असमान बात इस पर आप जैसे आप जैसे परमात्मा के श्रवण से विमुख नूतन शरीर धारण करने के लिए ब्राह्मण आदि भि युनि को प्राप्त करते है न तो कुछ पूर्ति नहीं हो पाई इसलिए हैं। ये अन्ने करते, अन्ने पर तो ये फिर बताते हैं अन्य लोग स्थावर लोगों को प्राप्त करते हैं और पर्वत भाव को प्राप्त करते हैं वृक्ष और पर्वत हो जाते हैं स्व अनु अनुष्ठित अपने द्वारा की गई अपने द्वारा किए गए यज्ञादि कर्म और काम उपासना का अतिक्रमण न करके अपने द्वारा किए गए कर्म और कान उपासना का अतिक्रमण करके कुछ होगा या उनके अनुसार होगा अपने द्वारा किए गए यज्ञाधि कर्म और उपासना के अनुसार रमणी चरणा ये जो श्रुति है कि इस कार्य पूर्ण कर्म करने वाले पूर्ण योनि को प्राप्त होते हैं है? और तम विद्या कर्मणि समन्वार वे थे करते मरने वाले व्यक्ति का विद्या और विद्या मतलब काम उपासना और कर्म अनुसरण करते हैं काम उपासना और का कर्म करते इत्यादि के से दुबारा साथ है। आप जैसे से भिन्न परमा तो तत्व आप जैसे से विमुख है मनुष्य रमणी चरणात्म विद्या कर्मणी समन्वय और वेद इत्यादि श्रुतियों के अनुसार इत्यादि श्रुतियों के अनुसार अपने द्वारा अपने द्वारा किए गए यज्ञादि कर्म और उपासना का अतिक्रमण न करके और उपासना का अतिक्रमण न करके मतलब इनके अनुसार नूतन शरीर को धारण करने के लिए ब्राह्मण आदि योनि को प्राप्त करते हैं और उनसे भी हम अन्य लोग स्थावर भाव को प्राप्त करते हैं अर्थात वो वृक्ष और पर्वत रूप हो जाते हैं वृक्ष बन जाते हैं ठीक है ऐसा हो गया इतिभा ऐसा भाव है लगा दिया था तो उनको मालूम होगा मैंने कर रहे थे उनका उपयोग तो को बहुत फीड आउट हो रही है निकाल देना तो पता चल जाता है ना वो कब हो रहा है किसी का तो किसी को तो पता चलता है लेकिन ज्यादा उत्साह नहीं होती है किसी को खास नहीं किसी को लोग खास में तो इतना बोल रहे हैं पत्तों में बोलते हैं हर इस को में तो लगता था बहुत ऊपर से ना ये दूसरी सुन लेंगे तो बस नहीं माने ये वो ऐसे की साथ ना पा सके नहीं है नहीं लोग इसको नहीं है जागर्ती काम काम पुरुषो सुक्रम निर्मीमाण तदे शुक्रम तद्रमा तदैवामृत मुच्य से तस्लोकृता सर्े तदुनाव तत्ते जी हल नहीं चाहिए। हल नहीं हल हल चाहिए ये गर्ति काम काम निर्मी निर्मी तदव शुक्र त्रह्म तदव अमृत उच्य से तस्मिन् तर्व। न अतेति तद् जगह लगाइए पुरुषः नई एक पाठांतर है जागृतिषु सुषु यहाँ पुरुषः काम काम निर्विणा जागृति लग जाएगा तदव सुक्रम तद ब्रह्मा तद एवं अमृतम उच्यते तस्मिन् तस्मिन् सर्वे लोकाह सर्वे तद् तद् कस्तत् एतत् न लगाइए ऊना लगाइएसु इन सभी प्राणियों को स्वप्नावस्था में जाने पर सु, सुप्त सुसुप्त सुसुप्त का सोया हुआ सूप्त का क्या है स्वप्न देखने वाला दोनों ही स्वप्त से बनते हैं स्वपोनन स्वपोनन सूत्र सूत्र क्या तो इससे क्या है कि स्वप्त धातु से नन प्रत्यय होने पर क्या बनता है स्वप्न और किटन प्रत्यय होने पर क्या बनता है सुप्ति फिर सुप से सुसुप्ति हो जाता है ना ऐसा तो अब देखना की ये सुप्त इन सभी प्राणियों को स्वप्नावस्था में जाने पर क्या हो जाएगा इन सभी प्राणियों को स्वप्नावस्था में जाने पर स्वप्नावस्था में जब व्यक्ति जाता है ना तो विविध प्रकार के दृश्य देखता रहता है तो ऐसा माना जाता है कि जागृत अवस्था में स्थूल कर्मों का फल भोगा जाता है और जिन सूक्ष्म कर्मों का फल जागृत अवस्था में नहीं भोगा जा सकता है उन कर्मों के फल भोग के लिए क्या आती है स्वप्नावस्था आती है कभी देखा स्वप्न में आदि बिल्कुल डर जाता है ना बिल्कुल डर जाता है व्यक्ति ऐसा अब देखिए देखिए यहाँ पर इन प्राणियों के स्वप्न में जाने पर यह करते हैं जो परमात्मा कामम कामम करते संकल्प करके कामम काम का क्या है संकल्प करके निर्विमाण करते हैं निर्माण करते हुए स्वप्न के जो दृश्य होते हैं वो ईश्वर रचित होते हैं वो कैसे होते हैं ईश्वर रचित होते हैं केवल स्वप्न दृष्टा के द्वारा अनुभाव्य होते हैं इसके द्वारा अनुभाव्य स्वप्न दृष्टि हाँ स्वप्न के दृश्य ईश्वर रचित होते हैं तो ईश्वर रचित होने पर भी केवल दृष्टा के द्वारा ही अनुभाव्य होते हैं दूसरे के द्वारा अनुभाव्य होते हैं क्या स्वप्न दृष्टा के द्वारा अनुभाव्य होते हैं और विद्यमान रहने वाले होते हैं इन सभी प्राणियों के स्वप्न अवस्था में जाने पर या पुरुषा जो परमात्मा कामम कामम संकल्प करके ए, संकल्प करके निर्माणा करते की भोग पदार्थों का निर्माण करके जागता रहता है भोग भोगोपकरण और भोग स्थान रूप स्वप्न के पदार्थों की रचना करते हुए जाता रहता है भोग के पदार्थ जिनको देख रहे हैं और भोग के उपकरण कि ये इंद्रियां तो काम नहीं करती मन तो यही रहता है स्वप्न में चक्षु आदि इंद्रिया ये नहीं काम करेंगी मन यही रहेगा और लेकिन जो स्वप्न में सुनते हैं इसलिए क्या है कि वहां भी सूत्र की भी उत्पत्ति मानी जाती है और जो स्पर्श करते हैं तो स्वप्न तो भी उत्पत्ति मानी जाती है तो भोग के उपकरण भी स्वप्न में दूसरे होते हैं कि भोग भोगोपकरण और भोग स्थान रूप स्वप्न के पदार्थों की रचना करते हुए जागिता रहता है कौन परमात्मा इन प्राणियों के स्वप्न अवस्था में जाने पर जो परमात्मा संकल्प करके स्वप्न दृष्टा के द्वारा भाग्य भोग भोगोपकरण और भोग स्थान रूप पदार्थों की रचना करके जागिता रहता है रचना करते हुए जागृता रहता है तद वही जो रचना करके जागिता रहता है तद योग शुक्र है शुक्र करते प्रकाशक शुक्र क्या प्रकाश प्रकाशक प्रकाश करके प्रकाश का साधन या ज्ञान का साधन जिन को जो ज्ञान हो रहा है ना स्वप्नावस्था में तो ज्ञान का प्रधान साधन तो परमात्मा ही सबका परमात्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता है वही ज्ञान का साधन है वह ब्रह्म है वही अमृत कहा जाता है वही क्या कहा जाता है अमृत कर्त होता है की निर्भोग्य भोग भोग्य कैसा निरुपाधिक भोग्य पदार्थ समझना जिस वस्तु को आप अनुभव करना चाहते है जिसका अनुभव करना चाहते है वो अनुभव भी आप भोग्य हुआ तो जो अनुभाव्य पदार्थ है भोग्य पदार्थ है वो तारतम्य देखना एक की अपेक्षा ये अच्छा उसकी अपेक्षा ये अच्छा तो ये सभी कैसे हैं हैं और जिसकी अपेक्षा बढ़ करके कोई भी पदार्थ नहीं होगा उसे क्या देव वा परमात्मा ही निरुपाधिक भोग्य कहा जाता है तस्वीन सर्वे लोका करता उसमें सभी लोग स्थित है उसमें सभी लोग उसमें पृथ्वी आदि सभी लोग स्थित है तद कश्चन अतीत ऊना उसका कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं वो कर्त ही उसका कोई अतीत अतिश्रवण कर सकता ही नहीं प्रतिपाद और तद करता सनातन एक मन से प्रतिपा तद अर्थ है पूर्व में प्रतिज्ञात या पूर्व में कहा गया रासूत सनातन ब्रह्म ही है इस मन से प्रतिपाद पूर्व में प्रतिज्ञात रासभूत सनातन ब्रह्म ही है ऐसा अब देखो यहाँ पर निर्पाधिक भोग तो बता दिया ना मैंने देखो यहाँ पर बोल्ड में लिखा ना मोटे क्षणों में तो अभी अमृत का अर्थ बताया निर्पादिक भोग भोग्य और दूसरा अमृत का अर्थ है अस्पृश्य संसार गन्धम अस्पृश्य संसार मतलब संसार के संसार संबंध के से भी रही परमात्मा में संसार का संबंध कुछ भी नहीं है, है न अभी यहाँ देखना तो मुक्त और नित्य आत्माएं भी कैसी है अमृत है मतलब निर्पाधिक नित्य एक मिनट निर्बाधिक होगी तो केवल परमात्मा ये बात समझ में आई ना और जब अमृत कार्य करें संसार के संबंध संसार संबंध की गंध से रही थी या संसार संबंध के लेप से रहते तो ऐसा जब अमृत कार्य करेंगे तो मुक्त नित्यात्मा भी अमृत हो गई ना हुँ? हुँ। हो गई ना किंतु ध्यान रखना वो अमृत होने पर भी ईश्वर के अधीन है या उनका अमृतत्व तो किसके अधीन है तो उनका अमृतत्व भी कैसा है हाँ निर्वाधिक अमृतत्व तो परमात्मा का ही है और सभी लोग परमात्मा में स्थित हैं किसी भी प्रकार कोई उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता है मतलब उनसे बढ़ करके नहीं हो सकता है ओम तो? तो सुते यश सूते सुगर्ति काम काम पुषो निर्मीमाण तद शुक्रम तद्र तदेवामृत मुच्यकस्म लोकास्ृतसू नशन एतद यह एसु सू जागृति काम कामम पुरुष निर्मी तद एव सुक्रम तद ब्रह्म तद एव तस्मिन् तस्वीर लोका हा, हा, सर्वे न तद निक वही तद। लगाई लगाइए यहाँ पर देखना ऐसा पाठ किया है ना यहाँ पर येसु की जगह ऐसा पाठ अंतर है जब ऐसा पाठ अंतर है ना तो इसका पुरुषा के साथ हो जाएगा ठीक है कामम कामम कामम कामम तद्र त्र तमृतम उच्य से तस्वीन लोका तस्वे लोक तस्त न तस्त उ नई तत्त सुप्ते सुखर्थ प्राणियों के स्वप्नावस्था में जाने पर या पुरुषा जो या परमात्मा कामम काम का संकल्प करके स्वप्न दृष्टा के द्वारा अनुभव से भोग भोगोपकरण और भोग स्थान रूप पदार्थों की रचना करके जागिता रहता है निर्विमाणा जागृति निर्माण करके जागिता रहता है तदय शुक्रम वही शुक्र है मतलब प्रकाशक है या ज्ञान का साधन है स्वप्न के पदार्थों के ज्ञान का साधन भी है। ब्रह्म्न वही ब्रह्म्न है तद ब्रह्म वही ब्रह्म है उत्तरदेव ही निर्वाधिक भोग कहा जाता है तस्वीन सर्वे लोका उस परमात्मा में ही सभी लोग स्थित है तेत होना उसका कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं है दे। वही देखो भक्त में सुपतेसुर्त सभी जीवों के सुनावस्था में जाने पर कामम कामम जो है ना यहाँ पर ध्यान देना सर्वान कामान छंदता प्राप्त श्रेष्ठ सभी काम मतलब भोग पदार्थों की इच्छा अनुसार मांग लो तो वहाँ काम सब भोग पदार्थ का वाचक था यहाँ भोग पदार्थ का वाचक नहीं है या इच्छा या संकल्प का वाचक है और ये रणम प्रत्यंत अव्य है वो द्वितीय है। है प्रत्यांत की अव्य समझा होती है वो तो अव्य प्रकरण में कौमी के क्या दिया अणमूल प्रत्यांत का उदाहरण स्मारम स्मारम रमूल प्रत्यांत है स्मारम स्मारम जीवे बदसूत पर है बोलो ये तो करने वाला है नहीं।, अच्छा। नहीं।, नहीं काम काम काम प्रत्यांत है ना अच्छा स्मारम स्मारम जो आ जाए ना वहां पर अड़मूल प्रत्यांत थी तुम्हें अब देखना अब देखिए ये अड़मूल प्रत्यांत है इसका संकल्प करके संकल्प संकल्प करके ये में दो बार कह दिया है ना संकल्प करते ना तू कर सकती सर्वान कामान प्राप्त इस प्रकार प्रकरण में आए हुए इस प्रकार प्रकृति का प्रकरण, प्रकरण में आए हुए पुत्रादी का काम शब्द से निर्देश नहीं किया जाता है काम शब्द न निर्देशन लग गया पुत्रादी का काम शब्द से निर्देश नहीं किया जाता चाया और यह विषय संध्या अधिकरण की भाष्य और सुस्त काम स्पष्ट है और या विषय मतलब इस मंत्र का इस मंत्र से प्रतिपादित विषय संध्या में स्पष्ट है संध्याधिकरण है ना मतलब को बताया समझाने के लिए संकल्प संकल्प कर से स्वच्छता अनुरोधन इच्छानुसार संकल्प संकल्प संकल्प करके इच्छानुसार संकल्प करके इच्छानुसार स्वप्न तो के द्वारा भाव्य पदार्थों का निर्माण करके जो पुरुष रहता है जो पुरुष रहता, रहता है जागृत रहता है समझे ना जो जागृत है ना जो पुरुष जागृत रहता है तदेव शुक्रम तद्र तमेर तमे अमृतम उचित तस्वीर तस्मिन् सर्वे तदुनाते नेतर वही तक तद एव शुक्रम शुक्रम करते प्रकाशकम लो ज्ञान का साधन तदेव अनन्नम अमृतम उचित वही अनन्न अमृत कहा जाता है अनन्याधीन अमृत करते स्वाधीन अमृत मतलब निर्वाधिक अमृत जैसे कि अमृत जब करेंगे अस्पष्ट संसार गंदम संसार के संबंध के लेकुल तो, तो वो भी अमृत है लेकिन वो कैसे है हाँ वो अन्य हाँ अन्य दिन है वही अनन्याधीन अमृत कहा जाता है श्रिष्टम स्पष्टम श्रेष्ठ शेष स्पष्ट है नित्य मुक्तान नित्य और मुक्त जीवों का अमृतत्व होने पर भी है ना उनका भी अमृतत्व है अमृतत्व का क्या ख्या करेंगे जब अस्फीट संसार के अंदर नित्य और मुक्त का अमृतत्व होने पर भी निर्पाधिक अमृतत्व का अभाव होने से उनके निर्पा उनका निर्पाधिक मृतत्व तो है किसका नित तो? नित्य नित तो और मुक्त का अमृतत्व होने पर भी उनके नहीं अमृत बाद में तो हो गया ना मृत बाद में तो मुक्त जब कहेंगे तो अमृतत्व है ही संसार के संबंध रही थी नित और मुक्त पर भी अभाव होने के कारण अमृतम इस इस प्रकार प्रकार की की असिद्धि नहीं है इस प्रकार और की और कोई कहे कि ही अमृत ही क्यों कहा अरे अमृत तो नित्य और मुक्त भी है तो एवं क्यों कहा क्यों क्यों क्यों यहाँ पर अमृत का क्या अर्थ है निरुपाधिक अमृत पता समझ में मतलब हुआ की सदैव अमृतम इस उदाहरण की असिद्धि नहीं है उदाहरण क्या है यहाँ पर हाँ योग इस प्रकार किए गए उदाहरण की या योग इस प्रकार इस प्रकार कहे गए निश्चय की एव इस प्रकार कहे गए निश्चय की असिद्धि नहीं है एतन इससे करते, एतन कथन इस कथन से, से अन्यमृत का निषेध होने से अन्यमृत का मुक्त और परमात्मा के अभेद की दुराका खंडित हो जाती है मतलब मुक्त और परमात्मा का अभेद जो कहते हैं ना तो अभेद की प्रत्याशा अभेद कथन समझ लेना या अभेद मानना अभेद है? मानना इससे कि अन्न मतलब इस कथन के द्वारा परमात्मा से अन्य अमृत का निषेध होने से मुक्त और परमात्मा के अभेद कथन खंडित हो जाता है मुक्त और परमात्मा का अभेद कथन हाँ दूसरा ही नहीं यदि दूसरा होता तो अभेद कर देते है चलिए अत्र अमृत क्योंकि अच्छा एक मिनट क्योंकि यहाँ पर अमृत शब्द का निरुपाधिक अमृत बोधकत्व है यहाँ अमृत शब्द का अनुरुपाधिक अमृत बोधकत्व है अमृत शब्द निर्पाधिक अमृत का बोधक है तो दूसरा कोई है ही नहीं निर्पाधिक अमृत तो अमृत कैसे हो सकता है अमृत यही है दूसरा अन्य प्रकार से अमृत है ओम पूर्ण मह पूर्ण पूर्णा पूर्णमी पूर्ण पूर्ण शांति शाम को